पुराण विदेश्वर संहिता ऋषि बोले महाभाग व्यास शिष्य सूर्य आपको नमस्कार है अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म का ही वर्णन कीजिए भस्म महात्म रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए सूर्य ने कहा महर्षियों आपने बहुत उत्तम बात पूछी है यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं कितार्थ हैं उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते हे शिव शिव आपको नमस्कार है ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है जो मनुष्य प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है ब्राह्मणों शिव का नाम विभूति भस्म तथा तो रुद्राक्ष तीनों ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य में माने गए हैं जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तु सर्वदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है भगवान शिव का नाम गंगा है विभूति यमुना मानी गई है तथा तो रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है श्रेष्ठ ब्राह्मणों इन तीनों की महिमा को सद, सद विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं वे प्रगण मैं अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है शिव इस नाम रूपी दावानंद से महान पात रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है यह सत्य है सत्य है इसमें संशय नहीं है सौनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है वह पुण्यात्मा है वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है मुझे जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए सुख हो जाते हैं महर्षय भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकते भविधाधर्मास्तेषा सद्य मुखाह यहाँ भवति विश्वास शिव नाम जपे मुड़े पातका विनश्यती यंति शिवनामत भुवितावंति पापा क्रिय नाम न मुड़े जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं महा संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए पापों के दावानल से दत्त होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टिजनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है शिव नामा तरी प्राप्य संसाराबिम तरन्त संसार मूल पापा तानि नस्त संशयम संसार मूलभूता पातकानाम महामले शिव नाम कुठारे न शिवनाम कुठारेन विलाशो जाये ध्रुव शिवनामामृत पेय पापदानार्जित पापदावामृत शांतिस्तेन विना शिवेतिना पीयूष वर्षाधारापिवृता संसार दो मध्ये न शोच कदाचन शिवना शिवना महदक्तिर्जा यहात्म तद विथान तो सहसा भवति सर्वथा मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है